गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित राधिका वंदे राधि चरणोदय गोपीजन सामूत बिंदव मनोहर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे विष्णुशक्ति पर क्षेत्राख्या अथ पर अविद्या कर्म संघ्या तृतीया शक्तिश्वते शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गुरस्वामी ठाकुर पोपा ने बताएं जब तक अपराकित कामदेव का सेवा नहीं करोगे तब तक प्राकृत काम नहीं जाएगा अपराकित कामदेव का सेवा करने का साथ साथ प्राकृतिक तो काम विदा लेता है उसका पहले होगा नहीं शक्ति का बारे में वो जो विष्णु पुराण में जो बताया गया विष्णु शक्ति जो श्लोक हमने बताया उसमें चित्त शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति जीप शक्ति जीव शक्ति विष्णु शक्ति पराप्रक्ता अथा परा अविद्या कर्मसंग तृतीया शक्ति ऋषि चित्तशक्ति शक्ति और माया शक्ति ये सब विषय पूरा जानकारी होना चाहिए चित्त क्या है शक्ति क्या है माया शक्ति क्या है लेकिन फिर भी जो चर्चा पहले किया है उसी को आधारित थोड़ा चर्चा भी होना चाहिए विष्णु विष्णुप्रिया देवी का बारे में बताने जाए इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताए श्री भू नीला ये तीन शक्ति भगवान का जो भी अवतार अवतारी गौरंगमापू तो अवतार नहीं है अवतारी साक्षात जो भी हैं भगवान का साथ जो शक्ति आते हैं ये शक्ति भी एक एक अवतार का साथ एक एक शक्ति आते हैं सब अवतार का साथ एक शक्ति नहीं जैसे देव के साथ लक्ष्मी जी हैं लेकिन ये लक्ष्मी जी जो है बराह देव का साथ जो लक्ष्मी जी आते हैं ये नहीं अलग सारे अलग अलग तत्व हैं जो भी मूल में एक है राधारानी के चरण से ही सब ये सब विचार प्रस्तुत हुआ श्री शक्ति हम बहुत शॉर्ट में आलोचना करके छोड़ेंगे और समय भी नहीं है श्री शक्ति क्या है लक्खीपिया देवी लखीपिया देवी जो स्त्री शक्ति है जब श्री शक्ति चैतन्य महाप्रभु का पूर्वाश्रम में जो गौरंगम हम गौरांग लीला में श्री शक्ति सहायता की सहायता करके तब तक भू शक्ति जो अवतारित अवतीर्ण हुए वो थोड़ा बड़ा होने का साथ साथ ही स्त्रीशक्ति विदा ली बस अभी भू शक्ति विष्णुप्रियादी भू शक्ति और लीला शक्ति को लीला शक्ति बोला जाता है नवद्वीप धाम नीला शक्ति नीला लीला शक्ति तुम्हारे भूशक्ति इन्हीं चैतन्य महाप्रभुर जे प्रचारे सब चे बी सहायता कर श्रीशक्त थे के भूशक्ति विष्णुप्रिया देवी रथा हमारी आलोचना ये भू विष्णु विष्णुप्रिया देवी श्री चैतन्य महाप्रभु जिस कारण जगत में अवतीर्ण हुए प्रेम वितरण करने का जो विलास है इसमें विष्णुप्रिया देवी का योगदान ज्यादा है बहुत और भी इतना ही नहीं नाम प्रचार में तमाम दुनिया जानता है जो विष्णव जगत में है जे हरिदास ठाकुर नामाचार्यो विष्णुप्रिया देवी को नाम का आचार्य बोला जाए विष्णुप्रिया देवी जी श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके चले जाने माने गौरांग महाप्रभु संन्यास लेके चले जाने के बाद विष्णु देवी आचार्य का काम की। नितानंद शक्ति जानवा देवी वो भी आचार्यों का काम की किए ना और विष्णु बिया देवी नाम की आचार्यों का भूमिका निभाए दिखाए कैसे कैसे नाम करना है जब गौरांग चले गए और इतना बृह यंत कोई भाषा में बोला नहीं जाएगा राधारानी का बृहजन विरह यंत्रणा का बारे में बहुत सारे रचना हुआ है राधा रानी का बिरह जंत्रा के बारे में बहुत सारे चर्चा होता भी है और लोगों को थोड़ा बहुत सारे विचार भी हैं लेकिन विष्णु विष्णुप्रिया देवी जी का अंदर कैसा विरह है ये समझना बहुत मुश्किल है बहुत असंभव है चैतन्य महाप्रभु का पूर्वाश्रम में आना माना है संन्यास लिया है शांतिपुर में आए हैं तमाम नवद्वीप वासी प्रभु का दर्शन के लिए जा रहे हैं, वो सब सुंदर व्याख्या है उधर तमाम दुनिया चैतन्य महाप्रभु को देख सकते एक माना है विष्णु प्रिया देवी नहीं जा सकते क्यों सन्यास है ना चैतन्य महाप्र पास पास विष्णुप्रिया देवी जी का जाना माना है क्योंकि सन्यास है पति सची माता गई सारे चैतन्य भागवत में है सुंदर लेकिन सचि माता वादा करके गई उनको वापस लाएंगे लेकिन कामयाब नहीं हुआ संभव नहीं हुआ विष्णु बया देवी का विराह यंत्रणा अनुभव करना मुश्किल है संभव नहीं है और जब से गए इतना तंडुल तंडुल अत चाल लेके पूरा दिन में एक एक करके एक एक गौर नाम लेते हुए एक एक चाल को हटाते और एक एक गौर नाम ले एक एक चाल को हटाए ऐसा करके दोपहर का जब दोपहर खत्म होने वाला है उसी समय जितना तंडुल हुआ उतना ही रसोई करे उसमें से आधा उसमें भोग देने के बाद आधा गोहन करे मतलब इतना और बाकी प्रसाद दे दे ईशान ठाकुर ले जाते हैं असंभव, कल्पना बोल के बचपन का सहेली थी वो आती थी थोड़ा सांत्वना देने के लिए लेकिन संभव नहीं बहुत सारे विषय हैं हम चर्चा बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं उपाय नहीं और गोरंग महाप्रभु जब पूर्वाश्रम में थे तब भी जब सेवासांगन में संकीर्तन जो चालू हुआ पूरा दिन पूरा रात होता ना अमाशवा रात कहो बिथा जाए चैतन्य भागवत में पूरा रात संकीर्तन जो गुशल विष्णु देवी का बारे में विष जर जगत का जो आदमी है जो सहजिया है वो सब जो चर्चा करता है वो बड़ा घटिया चर्चा घृणित विष्णु देवी के साथ गौरंग महाप्रभु का संबंध बनाके जो चर्चा करता है वो घृणित चर्चा उचित नहीं है बहुपा ने इसका बहुत कठोर विरोध किया भक्तिम ठाकुर भी यहां तक कि चैतन्य भागवत में वृंदावनदास ठाकुर जी भी बहुत सारे सिद्धांतों लिखे हैं गौरंग अवतार में कोई कभी भी गौरंग नागर बोल के जो बात है जो सहजया आदमी सहजिया बाबा जी लोग जो उठाना चाहे ये वृंदावन दास ठाकुर जी सिद्धांत में पहले से ही काट दिया लेकिन वो लोग मानता नहीं वो लोग इसी को घुमा फिरा के सिद्धांतों में घुसा दे विष्णुप्रिया देवी का साथ गौरंगों को झूला में झूला जुला कर झुलाते राधा रानी जैसा बेकार की ये सब सिद्धांत तो नहीं है लेकिन वो लोग करते हैं सहजिया सिद्धांत तो। इसमें नागरी बाप नहीं है चैतन्य महाप्रभु का जो पूर्वाश्रम में विचार है उसमें चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है स्त्री है नाम प्रभु ये अवतारे इस अवतार में स्त्री ये जो नाम ये सुनना भी उसका इतना कठोर विचार लेकिन सहजिया लोग बहुत सारे करते हैं विष्णुप्रिया देवी ग्रंथों में यह सब सिद्धांतों दिया गया सहजिया सिद्धांत तो को काट कर जब विष्णुप्रिया देवी चैतन्य महा गौरा महापो अपना पोथी देवता का ऊपर क्यों गुस्सा हुई कारण क्या है सेवा का सुजग नहीं मिल रहा है दिन में भी बिजी है रात में भी संकीर्तन में भी है दिन में भी तो भक्तों लोग लेकर संकीर्तन आदि थोड़ा वो सेवा करने का भी सुजोग नहीं मिल रहा इसीलिए गुस्सा हो और कुछ नहीं जब प्रभु चले गए उसका वो समय जो स्थिति है वो किसी लेखक किताब में वो रस वो जो करुण रस उसको लिखना संभव नहीं असंभव है वो जो पैथेटिक कंडीशन जो अवस्था वो वर्णना का बाहर है संभव नहीं सोची देवी तो एकदम स्टैचू पत्थर जैसा अब विष्णु देवी का तो हालत मत पूछो वो बोलना संभव नहीं इसी अवस्था में विरह यंत्रणा में प्राण को रक्षा करने के लिए ये व्यवस्था नाम के आचार्यों का भूमिका निभाए गौर नाम और जितना सारे तंडुल होते थे सारा दिन में ऐसा ऐसा करके एक एक गौर नाम ले और रोसई करके गौर भगवान को देकर फिर आधा गोहन करते थे आगा देते थे बहुत सारे उल्टा पलटा व्याख्या है सहजिया समाज में चौतन वहाँ पो घर में आए ये सब बताए संन्यास लेने के बाद घर में आए ये सब ये सब विचार दिया किसी जगह प्रमाण नहीं है चैतन्य चरित मृत्यु तो चैतन्य भागवत लोचन दास किसी जगह वर्णन है कहाँ वर्णन है ऐसा कुछ नहीं है वो जो है ना जब ने भोग ओटा तो वो तो, तो, तो, तो, तो प्रभु सूक्ष्म शरीर में आते थे सूक्ष्म शरीर में आते थे और खरम मिले विष्णु प्रिया देवी को ये भी सूक्ष्म शरीर में हो सकता भगवान कुछ भी कर सकता भगवान के लिए तो असंभव कुछ नहीं हाँ सूक्ष्म शरीर में आए स्थूल शरीर में नहीं आए स्थल शरीर में आने का कोई संभव ना यहाँ तक कि सन्नास लेने का टाइम में शिवा शादी जितना सारे अंतरंग भक्त तो सबको सबका पास रात को पूरा खुलम खुल्लम बता दिया अपना, अपना जो इच्छा है जगत का हित के लिए जो अवतीर्ण हुए किस लिए सारे तो का जो ये तो शरीर में थे, को था तो का जो हाँ उधर भी सूक्ष्म शरीर में आए नित्यानंद बोबू बुलाये तो सूक्ष्म शरीर में आए स्थल शरीर में नहीं आए सूक्ष्म शरीर कोई कोई भक्त तो देखा कोई कोई देखा वो तो वो भी सूक्ष्म शरीर है कोई कोई भगवान का जो शरीर है कि कोई देखता है कोई देखता नहीं है इसका मतलब सूक्ष्म शरीर है स्थलों शरीर में प्रकट हो वो चपाल गोपाल भी देख सकता चपाल गोपाल तो चपाल गोपाल देखा ना शरीर को लेकिन भगवान बोल के तो उतना संभव बाद में थोड़ा पहचाना बाद में बोला था ना जगत के अवहित के लिए आप अवतीर्ण मेरा एक कष्ट है बचा दो बो तेरे को तो करोड़ों जन्म कोई निष्ठान नहीं अभी तो बाकी है वो कुछ नहीं हुआ तेरा कुष्ट पुष्ट जो है वो तो प्रीलिमिनरी पनिशमेंट और बहुत तो बाकी है कोटिजन में तो नरक हाँ ऐसा हालत है जो भी है अभी जो सन्यास लेने के बाद चले गए फिर शांतिपुर में आए इधर उधर फिर कुलिया में भी आए लेकिन घर में आए नहीं घर में आए नहीं।, नहीं घर में आने का कोई विचार नहीं है हमने अभी शाम का टाइम में विचार में बताया था देखो कालीदास जैसा इतना बड़ा पंडित है उसको भी जड़ जगत का जो सरस्वती छाया सरस्वती का कृपा मिला वैकुंठो जगत का जो सरस्वती उसका कृपा नहीं मिला वो अगर मिलता तो उसका इतना बड़ा गलती नहीं होता जो शंकर और पार्वती को पिता माता बोला फिर उसका रहो लीला करना शुरू कर रहो लीला लीला तो पोभा जी ने बताया देखो बात अब प्राकृत जगत का सरस्वती का कृपा मिले तो एक गलती नहीं हो सकता है ये गलती कभी संभव नहीं है बुद्धि ठीक रहेगा बहुत सारे हैं ये सब घटना जो भी है तो ये विष्णुप्रिया देवी नामाचार्यों का भी नाम का जो का ये जो जो हमारा चैत गौर लीला में नाम के आचार्यों का भूमिका निभाया ऐसा नाम की लेकिन बंशी बदानंद प्रभु लड़का का मापिक से अपना लड़का जैसा जब विष्णु विष्णुप्रिया देवी रोती थी बहुत जोर जोर से तो हमारा ये जो ठाकुर ये ठाकुर हमारे कार नाम बोल रहा हम खोनी बंशी बोधानंद प्रभु वो हाथ पा हाथ पा एकदम छोड़कर वो रोना शुरू कर देते बच्चा है तो विष्णु बया देवी अपना रोना बंद करके उसको गोदी में ले देते एकदम पुत्र जैसा और अंतिम समय में जब सची देवी भी अपना शरीर को लेके चले गए नित्य धाम भी चले गए स्वची देवी सची देवी जखे चले गए जब सशिदेवी चली गई तो कोई सहारा नहीं एक बंशी बंशी बोधनानंदो और आपका ईशान ठाकुर और किसी का हिम्मत नहीं है देवी का किपा लेने के घर में जाए बंद पूरा अंतोर आल था ईशान ठाकुर गंगा से पानी फानी लाके ईशान ठाकुर और आपका बंशी बदानंद बहु गंगा से पानी लेकर देती थी देता था और नहाती थी और एक दिन सपने में चैतन्य वहां पर वो आकर बताए देवी को जो काल आपका सामने हमारा ही दूसरा स्वरूप श्रीनिवास आचार्य वो आएगा उसको पूरा कृपा करना है आपको सपने में आकर बता दिया सपने में आकर बता दिया विष्णुया देवी सपने देखकर समझ गए कोई अंतरंग भक्त तो आ रहा है ठाकुर जी का एकदम अपना श्रीनिवास आचार्य जी गंगा का किनारे श्रीनिवास आचार्य जी गंगा का किनारे आकर फूट फूट कर रोते रोते अपना भोजन पानी बंद करके पूरा पागल का मापिक पड़ा हुआ है गंगा का किनारे शरीर छोड़ देंगे उसका स्वर्य छोड़ने का इरादा है वो बोला अगर गौरंग महाप्रभ का जो शक्ति है उनका कि वाम नहीं मिला तो मैं शरीर को छोड़ देंगे। बिना पानी बिना भोजन एकदम पड़ा हुआ है गंगा के किनारे दो दिन से अचानक ईशान ठाकुर उदा से गुजर रहा था ईशान ठाकुर को थोड़ा पता था उसको शरीर में हाथ देखे तुम्हारा नाम श्रीनिवास है और हाँ वो भी समझ गया ये ईशान ठाकुर है ईशान ठाकुर को देख के और रोना शुरू कर दिया फिर ईशान ठाकुर बोले जो आप रुको हम कोशिश करें देवी के पास जाए सारे बात को खुल्लाम खुल्लाम बताएं ईशान ठाकुर अंदर, अंदर महल में प्रवेश अधिकार ईशान ठाकुर और बंशीव दोनों छोड़कर किसी का हिम्मत नहीं था ईशान ठाकुर जाकर देवी का सामने बड़ा भाई भी बेनम्र प्रणाम करके निवेदन किए एक लड़का आया है सोने का वरण है ऐसा ऐसा रो रहा है आप अगर कीपा नहीं करोगे करोगी तो वो मर जाएगी वो जीएगा नहीं तो देवी बताए कि सपने में आकर बहु हमको पहले से बता दी लेके आओ जब लेके आए ईशान ठाकुर श्रीनिवास को उसका चलने का भी हिम्मत नहीं ऐसा शरीर हो गया अब देवी अंदर महल से आई आके थोड़ा बहुत आने के बाद घूट तो है ही है फिर वो दंडवत प्रणाम जहाँ करके गिरा हुआ है साष्टांग दंडवत करके जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ आए आए वो तो ईशान ठाकुर आए और देवी जी आने का बाद अपना बाम चरण का जो अंगुष्ठ है श्रीनिवास का इधर कपाल में स्पर्श कर दिया पूर्ण कृपा विष्णु ब्रिया देवी पूर्ण कृपा कर दिए किसको श्रीनिवास आचा जी ऐसा कृपा किसी को नहीं मिला इसके बाद श्रीनिवास आचार्य एकदम तो एकदम भरपूर किफा मिल गया फिर आगे का इतिहास है श्रीनिवास आचार्य का फिर देवी जी अंतिम में अपना भाई एक है अपना भाई उसको सेवा समर्पित किए गौरंग महापो का गौरंग महाप्रू सपने में आकर बोले बचपन में जो पेड़ का नीचे मेरा जन्म हुआ जिस पेड़ के नीचे मैया मेरे को लालन पालन की उसी पेड़ को लेकर हमारा मूर्ति बनाओ हम प्रकुट हुएंगे और चा विग्रह हो आदेश किया जिस रात को विष्णुप्रिया देवी का विष्णुप्रिया देवी के सपने में आए गौरंगमापू उसी रात एक ही टाइम बंशी पदानंद प्रभु का भी सपने में एक ही साथ एक ही दिन एक साथ सपने में आए जो मेरा मैया जहाँ जिस पेड़ का नीचे निंब भिखो का नीचे लालन पालन की उस भिक्षो का जो दारू है और दारू ब्रह्म देकर मेरा मूर्ति प्रकट करना अब मूर्ति प्रकट भी कौन करे ये तो संभव नहीं और भी बता दिए उसको बुला के लाए वो तो रोना शुरू कर दिया हमने तो हमने तो प्रभु को देखे हैं वो मूर्ति हम कैसे प्रकट करें ये संभव कैसे है दारू में वो मूर्ति प्रकट करे ऐसा रूप अनोखा रूप ये संभव नहीं है बोले संभव है आपका नाम आया है आप करो बाकी तो प्रभु करे वो जो शुरू किया काम शुरू किया सुतोधर और प्रभु कृपा ऐसा मिला ये चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है उसी रूप दारू का अंदर में प्रकट हो गया ऐसा ही रूप विष्णु बया देवी देखे बंशी प्रभु तो पागल हो गया बोले कैसे संभव है जैसा रूप था प्रभु का वैसा रूप प्रकट किए फिर प्रतिष्ठा का दिवस बहुत बड़ा भंडारा किया गौड़ वैष्णव समाज का ऐसा कोई संत महात्मा नहीं था सारे आए दो ही महोत्सव गौरी और वैष्णव का समाज में रिमार्केबल कभी भी मिट नहीं सकता इस स्थिति एक है नरोत्तम ठाकुर का जो वहाँ जो खेतुरी में उत्सव अब बाकी बंशी बद प्रभु जो गौरंग मा जो प्रकट तिथि में जो किए थे वो उत्सव दोनों उत्सव अभी कभी भी मिट नहीं सकता वे वैश्व गौरी वैष्णव का स्थिति से विष्णुबा देवी का अनुमति लेकर तिथि देखकर वो प्रकट की विष्णु देवी खुद उसका आयोजन किए आप ऐसे तो दारू ब्रह्म है प्रकुट खुद ही प्रकट हुए फिर भी फिर उसके बाद तो अर्चन पूजा चलते रहे विष्णु देवी का पूर्वाश्रम का भाई उसको सेवा दिया था ये विग्रह का जैसे धामेश्वर गौर बोला जाता है प्रोकट हुआ अचानक एक दिन ऐसा हुआ देवी जी किसी को बोले बिना आरती का बाद आरती हो गया आरती आरती का समय या किसी भी समय जब अर्चन करने के लिए देवी जी अंदर जाती थी तो लगता है प्रकोठ गौरांगों के साथ बात कर रहे मंदिर का अंदर ऐसा भाव है आंखों आंखों में बात हो रहा है कि क्या इशारा में बहुत सारे उस दिन एक आश्चर्य घटना हुआ आरती का बाद आरती हो गया आरती का बाद भक्तों लोग कीर्तन चल रहा है बड़ा जोर से उस दिन भक्त लोग की इशारा के कीर्तन करो और कीर्तन चल रहा है बड़ा जोर से और देवी जी किसी को पूछे बिना अंदर मन में चले गए मंदिर का अंदर और मंदिर का गेट बंद कर दी और बाहर कीर्तन चल रहा है घंटों पे घंटा देवी निकल नहीं रहा बाद में आदमियों को शक हुआ क्या हुआ देवी तो निकल दे नहीं कितना घंटा हो गया बाद में गए अंदर में देखे देवी नहीं है देवी नहीं है विग्रह का अंदर समा गए वेदांत सूत्र में सूत्र है शक्ति शक्ति मतोर अभेद जिसका शक्ति है शक्तिमान का ही तो शक्ति है शक्ति का अलग स्थिति नहीं है जो मूर्ख बोले विष्णु बया देवी का अर्चन करने का दरकार नहीं है गौरीय संप्रदाय का कोई भक्त तो हमको अगर ऐसा मिला इससे बढ़कर मूरख तो कोई नहीं है राधा रणी का कृपा चाहिए कुछ भी चाहिए विष्णु बैया देवी जी का अर्चन नहीं करना चाहिए दरकार नहीं है वो कहां का सिद्धांत है विष्णु देवी, तो देवी का दर्शन चाहिए जरूर विष्णु देवी का दर्शन चाहिए विष्णु देवी वो धामेश्वर गौरंग धामेश्वर गौरंग का अंदर देवी को जैसे हमारा जानोबा देवी इधर आके गोपीनाथ जी उसको कपड़ा को खींचे अंदर गोपीनाथ का अंदर अनितान बारे में आता है कि बाकी बाके राय का शरीर में बांके राय वो तो अलग थोड़ी है कि तो है विष्णु बिया देवी का बारे में जो जो चर्चा होना चाहिए वो अगर बंद हो जाएगा राधा रानी को प्राप्त करना मुश्किल है संभव नहीं और तो सरस्वती कृपा ना करे तो मेटेरियल कंसेप्शन नहीं है जड़ भावना तो नहीं जाएगा जड़ भावना छूटेगा स्त्री पुरुष बुद्धि उसका समाप्त तो हो अपना शरीर का ऊपर वासना ये खत्म हो जाए कोई कमना वसना नहीं है फिर अपराकित जगत का जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए जब तक अपराकित का में ना जाए तब तक संभव नहीं ये जड़ सड़ित देखे कभी कृष्ण का भजन होता है जोरा शरीर लेके कभी कृष्ण का भजन होगा कभी नहीं कृष्ण तूर्य अवस्था में है गुरुजी, गुरुदेव इनके भी सेवा बद्ध अवस्था में नहीं संभव है बद्ध अवस्था में अपराजित जगत का जो गुरु वैष्णव इनके सेवा भी संभव नहीं प्राकृत अवस्था में गुरु वैष्णव तो इच्छा करके देता है सूझ कर करते, करते आ लेकिन गुरुजी का जो अपराकृत गुरुजी का जो प्लेटफॉर्म है और बदज जीव का जो प्लेटफॉर्म है दोनों में जो डिफरेंस है जब तक ये सेवक सेबो सेवक एवं सेवा तीन जब एक प्लेटफॉर्म में ना आए सेवा संभव नहीं सेवा संभव होता नहीं तो देता है करो नाम आए गुरु देता है कर संभव भगवान का सेवा संभव नहीं गुरुजी बोलते थे बद्ध इनडायरेक्ट सेवा कर सकता जैसे गुरु जी गुरु जी अर्चन में बैठे शिष्यों को बोले तू तो एक काम कर तुलसी फूल का व्यवस्था कर वो तुलसी बागान से लाए फूल का व्यवस्था फल का व्यवस्था लाके गुरुजी जी का हाथ में दे दिए गुरुजी आप अर्चन करो समझा मेरा बात गुरु क्या वो उपहार लेके भगवान का चरण में निवेदन करे तो ये बद्धजीव का लिए सेवा बन गया समझा मेरा बात डायरेक्टली वो सेवा अगर करने के लिए अर्चन करने बैठे उसके संभव नहीं पोपाध जी का विचार छोड़ के दुनिया का विचार में ये सब जजमेंट नहीं है पोपाध जी बोलते हैं मंदिर में कौन विग्रह है मतलब क्यों राधा गोपीनाथ है या तो क्यों बोले राधा गोविंद जी है तो पुजारी जाके पूजा पुझा किया पुजारी पूजा पुझा करके निकला बहुत बात बोलते वो लक्ष्मीनारायण का पूजा हो गया है मंदिर में राधा गोविंद है तो राधा गोविंद का ही पूजा होगा राधा गोपीनाथ है राधा गोपीनाथ का पूजा नहीं होगा <Yellow feedback> मंदिर में अगर राधा गोपीनाथ है तो राधा गोपीनाथ का ही पूजा होगा एक कैसे बात है कैसा बात है ये बोलते हैं, देखो वो जो मंदिर में घुसा है राधा गोविंद तो है विग्रह लेकिन अर्चन करने जाए वो उसका जो अपराकित तो भावना ब्रजवासी का जो वो तो नहीं आएगा अपराकी तो कामदेव काम बीज काम, काम मंत्र जार आराधन वो तो उसका भाव आना आया नहीं ब्रजभाव आने से कृष्ण का अर्चन होता है जब तक ब्रज भाव नहीं आए वैभव का ट्रेस वैभव का भावना रहे अंदर में तब तक होगा नहीं प्रल्लाद महाराज का अनुशीलन हम लोग करते हैं लेकिन प्रहलाद महाराज का ज्ञान मिश्रा भक्ति हमारा टारगेट नहीं है टारगेट है लेकिन ये बोल के प्रहलाद महाराज को हटा देंगे होगा नहीं चैतन्य महाप्रभु सौ बार गोदादर पंडित को बोलते हैं ये धुबो चरित्र तो प्रल्ला चरित्र तो पढ़ो आजकल का जमाने में शू करके आया बाहर से बस गोपी बन गया ऐसा नहीं होता ऐसे भजन नहीं होता ऐसे गोपी नहीं बनेगा संभव नहीं असंभव बात है लेकिन आजकल हो रहा है क्या करें होगा नहीं तो अपराकित तो कामदेव का सेवा करने के लिए अपराखित तो कामदेव का सेवा करो काम बीज काम मंत्र इनके द्वारा कामदेव का अपराखित तो कामदेव का अर्चन होता है लेकिन जब तक वैभव भावना रहे तब तक ब्रजभाव नहीं है ब्रजोभावे किसन प्राप्ति हुआ संभव जब तक ब्रज भाव न आए प्रहलाद महाराज का भाव हमारा अनुशीलन करे क्योंकि प्रहलाद महाराज का स्थिति तुम्हारा हुआ है क्यों काटने जाए पिटने जाए कुछ नहीं हो रहा है वो तो देखा दिया हमारा रागमार्ग उन्नति हो गया बोलने जाए तो गुस्सा होगा जारा सा भी उसका सेल्फ इंटरेस्ट का इधर उधर हो जाए तो हमको मानने आएगा तो बताता है रागमार्ग का आजाजू ऐसा होता है कभी प्रल्लाद महाराज का जो सिचुएशन है जो निशिंग खुद बताएं देखो प्रल्हाद कोई अगर बोले आपका भक्त तो कैसा होता है तो निशिंग देव बोले प्रल्हाद को बताएं तुम हो हमारा भक्त कौन है कैसा है तो हम दिखा देंगे ये प्रल्हाद पतिरूप उद्रिक तुमको दिखा के बोलेगे देखो हमारा भक्त ऐसा होता है आप प्रहलाद महाराज का मापिक स्थिति होना ही संभव नहीं है संभव है किसी को जलाने जाए मारने जाए काटने जाए अपमान करे कुछ नहीं होगा है हुआ ऐसा स्थिति हुआ नहीं वो तो ज्ञान मिश्रा भक्ति जब रायरामानंद प्रभु का साथ जो चर्चा हुआ था उसमें सारे धीरे धीरे माँ पोले ए बात जो आगे कहो आत बताते सब ए चौड़े पाका हो गया कैसा कुछ माए बोलते हैं यो आगे का आगे कहो चैतन्य पर बोला था तो उस वो भी बोलते ये आगे का हो आर ये बाजो आगे कहो आर ये बोलने का पहले हमारा हिम्मत कैसे हुआ ये हो बाजो आगे कहो हो जो हमारा वो स्थिति आया ही नहीं वो स्थिति आया प्रहलाद महाराज धुओ महाराज का स्थिति रंतिदेव का स्थिति रंतिदेव का तो कर्म विस्तार भक्ति रंतीदेव का कर्म विस्तृत भक्ति भरत महाराज जी जड़ भरत का भूमिका में जो वो ज्ञान मिश्र भक्ति ये सब होना मुश्किल है आ फिर उसका बाद ये सब अतिक्रम करके ब्रजभूमि में प्रवेश करना ब्रजभाव लेके ये तो असंभव है लेकिन फिर भी संभव है फिर भी संभव है अगर क्रम यदि मंगल चाहो तो तभी क्रम धरो इसलिए भजन राय में बोला तुमको क्रोम फॉलो करना है ये जंपिंग नहीं करना है समझा मेरा बात सब जंपिंग में लगा क्रोम जो दिखाओ क्रोम फॉलो करो क्रोम फॉलो करने से स्टेप बाय स्टेप यू कैन अल्टीमेट रीच लेकिन नकल नहीं करना एक जन्म में नहीं तो दूसरा जन्म में हो जाएगा लेकिन नकली करने जाओ तो पतन हो जाएगा उसमें कोई सुविधा नहीं होगा मंदिर बंद करने का टाइम हुआ है बहुत सारे चीज बोलने का है सहोजिया व्यक्ति लोग बहुत सारे उल्टा सीधा बताते हैं बोला काला कृष्णदास को जब बांग्ला भेज दिया सच्ची माता का पास वहाँ लाल कपड़ा भेजा भेजाता हो विष्णुप्रिया इसे उल्टा बल्टा सिद्धांत तो करते बहुत सारे आजे बाजे हो तो करके सहोजिया व्यक्ति गौर विष्णुप्रिया को जैसे राधा गोविंद का लीला का मापिक विचार करते विष्णुप्रिया देवी का बचपन का कोई कहानी हमने नहीं बताया समय अल्प है बहुत सारे चीजें है बताने का समय भी नहीं है लेकिन विष्णुप्रिया देवी का जो विरह यंत्रणा विष्णुप्रिया देवी के जो आदर्श है जान्नोबा देवी जान्नोबा माता ठाकुरानी विष्णुप्रिया देवी का पास आती थी कभी कभी जन्मवा देवी जन शक्ति विष्णु बया देवी का पास आती थी कभी कभी विचार करने के चर्चा करने के बहुत सारे अंतरंग बात होते हुआ करता था पहले ये सब बहुत गोपनीय विषय है जो भी है आज यहाँ तक रहे बहुत सारे सीक्रेट चीज हैं बाद में कभी समय मिले तो ये सब चर्चा होगा बान छाकाल पथर के पासिंद पति तान पावन वैष्णव्यो नमो नमो